महाभारत शांत श्रांतिपर्व प्रलय एवं महाप्रलय का वर्णन व्यासु तु व्यासुवाच प्रत्याह तो वक्षाबीयाद गरी यथेदतेध्यात्म सूक्ष्म विश्व व्यास जी कहते हैं बेटा अब मैं यह बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी का दिन बीतने पर उनकी रात्रि आरंभ होने के पहले ही किस प्रकार इस सृष्टि का लय होता है तथा तो लोकेश्वर ब्रह्मा जी स्थूल जगत को अत्यंत सूक्ष्म करके इसे कैसे अपने भीतर लीन कर लेते हैं दिव्य सूर्यअस्त था सप्तनोरचि सर्व पूर्ण जब प्रलय का समय आता है तब आकाश में ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि की साथ संसार को भस्म करने लगती है उस समय यह सारा जगत ज्वालाओं से व्याप्त होकर जाज्वल्यमान दिखाई देने लगता है पृथिव्याम जान भूताने जंगमाने ध्रुवाणी चम तान्यवाग्रे प्रलियंत भूमि च भूतल के जितने भी चराचर प्राणी है वे सब पहले ही दग्ध होकर पृथ्वी में एकाकार हो जाते हैं तथा प्रलीने सावरे जंगम ही तथा निर्वृक्षा तृणत कुर पृष्ठवत तदनंतर स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणियों के लीन हो जाने पर तृण और वृक्षों से रहित हुई यह भूमि कछुए की पीठ सी दिखाई देने लगती है तत्पश्चात जब जल पृथ्वी के गुण गंध को ग्रहण कर लेता है तब गंधीन हुई पृथ्वी अपने कारण भूत जल में लीन हो जाती है आप तिष्ठंतेमिमत्यो महास्वना सर्वे भेदम आठंति चरंती चम फिर तो जल गंभीर शब्द करता हुआ मड पड़ता है और उसमें तरंगे उठने लगती है वह संपूर्ण विश्व को अपने में निमग्न करके लहराता रहता है अपाम गुणम तात ज्योतिरा दिद आपदा गुण ज्योति परमती भाई वस्त्र तर तेज जल के गुण रस को ग्रहण कर लेता है और जल तेज में लीन हो जाता है। पूर्ण नभः उस समय जब आग की लपटें सूर्य को अपने भीतर करके चारों ओर से ढक लेती है तब संपूर्ण आकाश ज्वालाओं से व्याप्त होकर प्रज्वलित होता सा जान पड़ता है ज्योतिषोपे गुणम रूपम वायुराद तेजाम ततो ते वायु दोधुयते महान फिर तेज के गुण रूप को वायु तत्व ग्रहण कर लेता है इससे आग शांत हो जाती है और वायु में मिल जाती है तब वायु अपने महान वेग से संपूर्ण आकाश को शुभ्ध कर डालती है दसो दशा वह बड़े जोर से हरहराती और अपने वेग से उत्पन्न आवाज को फैलाती हुई ऊपर नीचे तथा इधर उधर दशो दिशाओं में चलने लगती है वायु रि गुणम स्पर्शम आकाशम प्रसाम्य ते तथा इसके बाद आकाश वायु के गुण स्पर्श को भी ग्रत लेता है तब वायु शांत हो जाती है और आकाश में मिल जाती है फिर तो आकाश महान शब्द से युक्त हो अकेला ही रह जाता है आरूपम अरूपम अरसपर्शम अगंधम अचमूर्तिमत अं। सर्वलोक प्रणादितम तो अं। उसमें रूप रस गंध और स्पर्श का नाम भी नहीं रह जाता किसी भी मूर्त पदार्थ की सत्ता नहीं रहती जिसका शब्द सभी लोगों में निनादित होता था वह आकाशीय केवल शब्द गुण से युक्त होकर शेष रहता है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 ब्राह्म प्रलय कहलाता है तदात्म गुण महा मनो ग्रसते चंद्रमा मनस्योपर ते चापे चंद्रम से उपतिष्ठते महाप्रलय के समय चंद्रमा व्यक्त मन को आत्मगुण में प्रविष्ट करके स्वयं उसको ग्रस्त लेते हैं तब मन उपरत शांत हो जाता है फिर वह चंद्रमा में उपस्थित रहता है तम तो काले न महता संकल्प कुरते वशे चित्त संकल्पम त्ञानम अनुत्तम तत्पात संकल्प अर्थात अव्यक्तमन दीर्घ काल में उस व्यक्त मन सहित चंद्रमा को अपने वशीभूत कर लेता है और समस्त बुद्धि संकल्प को ग्रत लेती है उसी बुद्धि को परम उत्तम ज्ञान माना गया है कालो गिरत विज्ञानम कालम बल मृति बलम कालो ग्रसती दूहूतम विद्वान गुरु तेवीन सुन्य में आया है कि काल ज्ञान समस्त बुद्धि को ग्रस लेता है शक्ति उस काल को अपने अधीन कर लेती है फिर महाकाल शक्ति को और पर महाकाल को अपने अधीन कर लेता है आकाशस्य आकाश से यथा घोषणम तम विद्वान्मी तद्यक्त पर ब्रह्म सर्वाणि भूतानि एवं सर्वाणी भूता जिस प्रकार आकाश अपने गुण शब्द को आत्मसात कर लेता है उसी प्रकार ब्रह्म महाकाल को अपने में विलीन कर लेता है वह पर ब्रह्म परमात्मा अव्यक्त सनातन और सर्वोत्तम है इस प्रकार संपूर्ण प्राणियों का लय होता है और सबके लय का अधिष्ठान पर परमात्मा ही है यथावीर्तिम्य संशयम बोध्यम विद्यामय दृष्ट योग भी परमात्म इस प्रकार परमात्म स्वरूप योगियों ने इस ज्ञान में बोध तत्व का साक्षात्कार करके इसका यथार्थ रूप से वर्णन किया है यह उत्तम निसंदेह ऐसा ही है एवं विस्तार पुनः अहोरात्र तथा च इस प्रकार बारंबार अव्यक्त परम ब्रह्म में सृष्टि का विस्तार और लय होता है ब्रह्मा जी का दिन एक हजार चतुर्युग का होता है और उनकी रात भी उतनी ही बड़ी होती है यह बात पहले ही बता दी गई है यदि श्री महाभारती शांति पर्वी मोक्ष धर्म पर बड़ी शुकानुप्रस्थत अधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में शुक्र का अनुप्रस्थ विषय दो तैंतीसवां अध्याय पूरा हुआ